लाते हैं, मोटा करते हैं ना? कुत्ते को उसके पास नहीं जाने देते हैं भेड़िया से बचाते हैं चार से बचाते हैं बकरे को भेड़िए से बचाते हैं कुत्ते से बचाते हैं उसकी रक्षा करते हैं काय के लिए कि एक दिन हम इसको खुद अपने हाथ से मारेंगे तो क्या इतने इतने दुखों में इतने इतनी विपत्तियों में तुमने जो हमको बचाया है हमारी रक्षा की है ये आज के दिन अपने हाथों को रंगने के लिए तो बारंबार तुमने हमारी रक्षा की है इसलिए श्री कृष्ण इस समय भी तुम हमारी रक्षा करो बोले बाबा जब तुम मरने पर परेंगू दारू हो तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता देखो प्रेम में हमेशा उसी मींची बात नहीं होती हो कभी कभी करल करल बात होती है, क्योंकि हमेशा लोग तो हलवाई थोड़ी खाते हैं है ना करेले का करेले का साग भी तो खाते हैं ना कल लोग की खाओ तो क्या खा रहे अरे कभी कभी मिर्च का आचार खाता है, कभी कभी क्या यहां तो मैं समझता हूं गुजरात में काठियावाड़ में ना। है ना? ना है। तो बिना संभाग के लोगों की गले ना। ना है। तो इनको तो रोज मिर्च चाहिए थोड़ा तो जैसे शरीर के लिए थोड़ी मिर्च भी रोज चाहिए और गुड़ भी रोज चाहिए वैसे दिल के लिए भी थोड़ा गुड़ तो थोड़ी मिर्च दोनों की जरूरत होती है ये जितने मकार वाले हैं ये मद्रास है मारवार है ना मारवाड़ है महाराष्ट्र है ये मृत्य के बिना तो हिंदाओं के नहीं करते हैं ये मिर्च की प्रधानता से ही इनके नाम के साथ ये मां मां जोड़ा गया है तो प्रेम जैसे शरीर के लिए मिर्च और गुड़ दोनों की जरूरत होती है वैसे दिल के लिए भी गुड़ की जरूरत होती है और मृत की जरूरत होती है कड़ई कड़ई बात करने से जो दिल में बात स्थिति रहती है ना वो बाहर निकल जाती है और प्रेम में कितना धैर्य है कितनी गहराई है प्रेम में उसका भी पता चल जाता है तो मानो कृष्ण उनके सामने प्रगट हो और बोले कि गोपियों जब तुम मरने पर ही उतारू हो तो अब हम तुमको प्यार कर सकते हैं तो अब मरो गोपी बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम हमको बता सकते हो ऐसे बता सकते हैं तब तुम का नंदन नहीं हो तुम ईश्वर हो ऐसे प्रेमी लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि उनका जब जिससे प्रेम होता है ये प्रेमियों की बात को कभी सच नहीं मानना हो अगर तुम लोगों का कोई प्रेमी हो और तुमसे कहता हो कि हमारे ईश्वर तो तुम ही हो है ना उनकी बात तो सच्ची मत मानना ये बिल्कुल भी बोलते हैं ये तो जैसे एक दक्षिणा पाने वाले पंडित लोग हैं ना तो जिस राजा या शेर की तारीफ करते हैं तो बोलते हैं दिल्ली ईश्वर होगा जगत ही ईश्वर होगा है नही का मालिक है अथवा जगत का मालिक है तो दक्षिणा देने वाले पंडित लोग जैसे किसी भी तजमान को ईश्वर रूप बोलते हैं ऐसे ये स्वार्थ साधन करने वाले जो प्रेमी लोग होते हैं दुखे? ना झूठे है ना? न वो कहेंगे बस हमारे ईश्वर तो तुम ही हो ये जैसे साधुओं में आके मंडलेश्वर सत्व जो है ना वो सर्वतो सर्वतोमुखी हो गया है चाहे जिसको मंडलेश्वर बोल दो है ना वैसे महाराज प्रेमियों में आकर के ये हृदयेश्वर है नाणेश्वर है न ना? ये सब शब्द जो है ये बिल्कुल दो दो कौड़ी के बाजार में बिकने लग गए तो प्रेमी अगर किसी को कोई ईश्वर कहने लग जाए तो प्रीतम को इस भुलावे में नहीं आ जाना चाहिए कि सचमुच से हमको ईश्वर मानता है वो लड़की मूर्ख है जो हृदय स्वरी पुरानेश्वरी कहने पर अपने को तो बेच देती है बोला और वो लड़का मूर्ख है वो और जो ईश्वर सारे ईश्वर कहने पर अपनी जिंदगी इसमें चीजें मिला देता है ये प्रेमी लोग तो अंधे होते हैं <coughs> और उनका ये भाव जो है पितावल नहीं होता ईश्वर का भाव ईश्वर में टिकाऊ होता है महाराज तो कहना है यह नहीं समझना थी जन जन कृष्ण जब एक किसी संप्रदाय के आधार में थे तो वो अपने को कृष्ण ही पहते हो मुर्ली घर मुर्ली मनवां भी पहने बासुरी भी लेंदें दिन रात भी करें तो एक पंडे पंडे पड़ा हो बोला कि महाराज मैंने सुना कि आप साक्षात करते हैं बोले हाँ है तो करती तो बोले कि महाराज ये सब काम तो आप बहुत बढ़िया कर लेते हैं पीतांबर भी अच्छा पहनते हैं बातें भी अच्छी बजाते हैं नाचते भी अच्छा है तो श्रीकृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर उठाया था विवाद करती है कि ढूंढी है तो बोले है तो करती बोले उन्होंने गोवर्धन उठाया था आके कर कहा न उठा के जरा दिखा दीजिए अब महाराज वो गाव थी कृष्ण तो रहने लागू करने लगे हुए है ना महाराज तो ऐसे काम नहीं करता ये जब प्रेम सदमुत भगवान से जुड़ता है तो लोग देखो दुनिया में फंसने वाले कौन संसारी कितने हैं और कितने संसारी कहां कहां नहीं हैं अगर वो अपनी फसावट को ही अपनी फसावट को ही शुद्ध प्रेम कहने लगे हाँ। और अपने फंसने की जगह को ही धोखा देने के लिए अपने को और दूसरे को उसको ईश्वर कहने लग जाए तो यही मानना पड़ेगा कि उनके हृदय में ईश्वर प्राप्ति की कोई व्यातुलता कोई इच्छा है असल में वो ईश्वर तक नहीं पहुंचना चाहते हैं वो तो दुनिया में ही कहीं फंस जाना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रख करके आगे बढ़ना चाहिए तो अदूत है नंदनो भवा अखिलेना अंतरा जिख नाथि विश्वगुप्त तो सफल देवाताोपिका नंदनों भवा आप केवल दो जसोदा के बेटे नहीं है हम जानते हैं आपको पैसा जब सच्चा बुरा होता है ना अपने तिलकरण का तो एक लक्षण है प्रेम का आप रहे हैं रामानुज को आने के लिए और वो तो उसकी प्रीति कहाँ है तो देखो ये बात पहचाननी पड़ेगी ना कि तो उसकी प्रीति आप उसकी प्रीति कहाँ है उसका आंसर प्रयोग है तो जब तुम्हें तो संसार में धन के लिए स्त्री के लिए पुत्र के लिए पति के लिए परिवार के लिए इज्जत के लिए प्रतिष्ठा के लिए जब दुख होता है अरे इतना बड़ा दुख तो अपने सिर पर आया हुआ है कि हम ईश्वर से विपुरे हुए हैं अब कौन सा ऐसा दूसरा दुख आ गया कि उसके लिए तुम दुखी होते हो और ये जो इतना बड़ा दुख है वो तुमको भूल गया ए? इतना बड़ा जो दुख है उससे तुम दुखी नहीं हो रहे हो दुखी हो रहे हो हर दुनिया की छोटी छोटी चीजों के अब देखो तुमको सुख कहाँ मिलता है अपने प्रेम को पहचानना होता है तुमको सुख किसे मिलता है धन इज्जत मिलने से सुख मिलता है दुर्सी कुछ मिलने से सुख मिलता है पति पुत्र मिलने से सुख मिलता है कुछ खिलाने वाले भगत मिलने से सुख मिलता है नारायण को किससे सुख मिलता है तुमको? तो जब अपने प्राण प्रियतम परमेश्वर की श्रीकृष्ण की चर्चा हुए उनका गुणानुवाद हुए उनका नाम हो उनकी याद आवे उनके संबंध से सुख मिले तब तुम्हारा प्रेम भगवान थे ए? और उनके संबंध के सिवाय भी दूसरे के संबंध से जब तुमको सुख मिलता है तो ईश्वर से प्रेम का हूँ ईश्वर के संबंध के सिवाय मिलता है सुख और ईश्वर के बिखरे रहने पर भी दूसरी दूसरी चीजों का होता है दुख ये तो कोई प्रेम का ये तो कोई प्रेम का रहना नहीं है तो गोपियां जो है वो पहचानती हैं सटमुख परमेश्वर नोपी का नंदन हो भवान जिसके अंग अंग में शोभा झलकती रहती है उसको भवान बोलता है भांति भानदवान भवान भांति भानिक नक्षत्र आकाश के जो हीरे हैं आकाश में हीरे समझते हैं ना प्रभे प्रभे इनका नाम है धान कमती इति भवान जिसके अंग अंग में क्षण रंग बदलने वाली छवि फलकती रहती है हो लावण यथा वो, वो चटपटी मसालेदार जिसके शरीर पर दौड़ती रहती है जिसको पी करके आख कभी लगाती नहीं जिसको सुन करके नाक तो कभी तृप्ति नहीं, नहीं होती जिसको पी करके जीप कभी तृप्त नहीं होती जिसको छू करके त्वचा की प्या कभी बुझती नहीं वो प्राण प्यारे श्याम सुंदर अच्छा मधु वृंदारस्तिमूर्तिमाधो हरिजी न खु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्मद्रतो दिखन सा विश्व तो, संस्कृते सुरान सायुते जरणा संस्कृतेर्भया महा निंदनो विश्वपनावर्ण से तब भक्त अत्यम अमृता विश्व की रक्षा करने के लिए तो तुम प्रगट हुए हो और अपने प्रेमी भक्तों की उपेक्षा कर रहे हो ये तो सर्वथा अंकित है इस आशय से कोई भोली भाड़ी दूरी बोल रहे जहां भगवान को आत्मा के रूप में जानते हैं वहां भी के लिए कोई अवकाश नहीं होता और जहां भगवान को अपना बच्चा जानते हैं वास्तव्य होता है वहां भी उनके भीन होने की कोई आवश्यकता और अपना मित्र जानते हैं तो बराबरी भी हाँते हैं और श्रृंगार व्रत का प्रबंध होए, तब तो स्वरूप जाते हैं काट देते हैं दीनता का भाव केवल स्वामी और सेवक का जहां संबंध होता है वहां होता है परंतु जब विरंग की मार पड़ती है तो बड़े बड़े लोग सीधे हो जाते हैं ये सीधे लोगों को सीधा करने का एक उत्तम मार्ग है गोपियां को एक पेढ़ी पड़ रही उनकी आंख अपनी ओर थी सामने भगवान करे और उधर न देखते हो अपनी ओर देखते हो हम कितने सुन हैं तब भगवान बोली जब तुम्हारी आंख के सामने रहने से क्या पाएगा सिप जब तुम मेरी ओर नहीं देखती हो अपनी ओर देखती हो किसी के घर गए तो मारे ही दे के सामने बैठे अब दिन भर पीता देखें तो उसके घर रहने से फायदा पीछे में तो अपने तो देखेंगे ना? <coughs> <coughs> तो दूसरे से माने भगवान अपने घर में हो, अपना प्रभु अपना प्रियम अपने घर में तो दूसरे से प्रेम होना तो व्यविचार है।, है ना परंतु दूसरे से प्रेम न के अगर अपने ही ऊपर नजर जमी रहे तब भी तो प्रेम का अभाव हो गया ना दूसरे से प्रेम होना तो व्य भाव है व्यविचार है लेकिन दूसरे से प्रेम न भी हो गए सिर्फ अपने ही अपने से हो गए तो ये प्रेम का अभाव हो गया तो भगवान अंतरधान हो गए अब अंतरधान हो गए तो विरह आया अब विरह जो है ये किस ठाक कर रहा है और तो विरह की चोट पड़ती है सोने में सकल नहीं बनती तब तक जब तक उसका मसौर न पड़ा जब तक उसको आंख न रखे गरम हो या हथौड़े पर दो ही तरह से तो सोने में है शकल बनती है तो अपने हृदय को भगौलाकार बनाने के लिए जो तो उसमें भगवान की सकल आ जाए या तो उसको गिरा की आग में जलाना पड़ता है या तो उसको बिरा के हथौड़े से पीट पीट के ठीक करना पड़ता है तब मनुष्य का हृदय भगवान से आकार को पीटा करता है जब तक में आत्मीयासू न आवे शरीर में रोमांच न हो पंच दर्गल न हो हृदय तिलय नहीं कैसे कैसे घनोदातार उदात रह आए प्रथम बिना रोमहरसम द्रवता तीव्रता बिना बिना अंदाज शुरू कलया सुधीर धरती विनाशया हृदय में तो बहुत सारी सगलें पहले की भरी हुई है ना बहुत सी छाया दूध की छाया जो है वो अपने दिल में दिखती रहती है भूत की परछाई देखते हैं तो उन परछाइयों का दिखना कैसे बंद हो तो दिल में जो अंधेरा है उसको मिटा दिया जाए एक रोशनी आ तो ये जब दिला का सूर्य प्रकट होता है तो हृदय को थोड़ा साफ मिलता है हृदय को थोड़ा प्रकाश मिलता है और मनुष्य का हृदय द्रवित होकर के भगवान के आकार को उनकी सकल सूरत को अपने हृदय में बैठा सकता है तो ये भक्ति का विज्ञान है भक्ति का यही विज्ञान कहो है या तो प्रेम हल्का होगा तो चलो हमेशा के लिए ये इंदर कर और अगर प्रेम पूरा होगा तो वो जिंदगी को गर्भ देगा गोपियों तो ने कहा कि हमारी उपेक्षा हम करो क्योंकि अगर तुम केवल ग्वाले होते अजीर के बालक अमीर के बाल थोड़े अलह होते हैं आप लोगों का द्वारा से शायद कभी काम न पड़ा हो दूध देने के लिए कभी आते रहे हो, तब तो वो ही नहीं हम लोग गांव में रहते हैं ना तो अजीरों का स्वभाव और जातियों से कुछ थोड़ा पृथक्ट होता है। हो उनकी आय की जुदा होती है उनके लगाव भी जुला होते हैं उनकी काम भी जुला होती है तो अगर तुम केवल द्वाले होते और हमारे साथ कठोरता का वर्ताव करते तो उसकी ये संगति सिर्फ हमने देने दावा ये गांव का अजीर ये गांव का ज्वाला ये किया जाने प्रेम इसके लिए दोतियों के हृदय में कितनी जागरूकता कितनी बड़ा होता है तुम तो ईश्वर तो नफल गोपी का नंदनो भवानी प्यारे श्याम सुंदर तुम केवल गोभी के बेटे दसोदा मैया के लाड़े लाल केवल ग्वाल केवल अजीर के नहीं हो कैसे तो तो करी दो अबीर कहीर को कहो है होली हाँ में अबीर बढ़ गई आंख में फिर समय डाली थी एक मठी अबीर डाली थी और तो बड़ा दर्द हुआ तो बहुत के आख को साफ किया गया था आखिरी वो नहीं निकला अबीर निकल गया और अही नहीं निकला गोविता न खरू गोपिका नंदन हो भगवान गोविदानंदन नहीं हो ये कहने का अभिप्राय कि अगर गोपिकानंदन होते और हमारे दिल की न समझते तो हम ये कहते कि चलो गाय का करवाहा इसने सब प्रेम का पौधा किया है किसको मालूम हो कि प्रेमियों के दिल में क्या क्या झुलती है हम तुम्हें अंजान समझ के पूछती कि तुम जो हमें तकलीफ दे रहे हो वो अनजान में दे रहे हो अज्ञान में दे रहे हो तो अंजान में अगर कोई थोड़ी बहुत हम तकलीफ दे रहे तो उसका काम नहीं किया जाता लेकिन तुम तो हमें ज्ञान बूझ करके तकलीफ दे रहे हो ये ठीक नहीं है क्यों भगवान अखिलदेव इनाम अन तर सुमित हो क्योंकि आप अर्थात भगवान हो वो चंद्रमा हो जो नक्षत्रों से घिरा रहता है भगवान इसमें एक बात देखो स्पष्ट है चंद्रमा से तो भगवान बोलते हो धान नक्षत्रा नी तदवान नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा तो नक्षत्रों में आपस में कौफिया तो दाम नहीं होता सत्ताईस तो नक्षत्र चंद्रमा को घेरे रहती हैं और चंद्रमा जो है वो सवा दो दो दिन करके सताईस तो दिन में नारायण एक एक राशि पर बारह राशि तक सवा दो दो दिन करके बारह राशि तक रहते हैं और सताईसों नक्षत्र के घर में जाते हैं तो उनमें आपस में उभवा तो गोपिया कहते हैं कि हम लोगों में कोई सऊदियादार नहीं है तो उनसे चंद्रमा के प्रणाम हो और गोपिका नंदन देखो एक पुरस्कार तो से गोपिका के नंदन देते और दूसरा अर्थ है गोपिताओं को आनंद देने वाले गोपिता आनंदन गोपिताओं को आनंद देने वाले लेकिन महाराज तंजू कृपा तो वो कैसे एक बनारस की बात आती हुआ था बनारस में एक सरगंस है अभी उनके नाम से एक गली प्रसिद्ध है नंदन साहब की गली फते दुला नाला को मिलाने वाली गली है नंदन साहब की गली बोलता है, है तो एक ब्राह्मण आया पुनः था उसमें बड़े उदार हैं दादा हैं तो जब शेख जी मिले तो उस शहर में भी कल आना और बेचारा गरीब गरीब ब्राह्मण लड़की की शादी के लिए आया बनारस में फहने की जगह नहीं खाने की व्यवस्था नहीं जब मिले तब बोले कि कल आना छह महीना बीत हुआ हो तो एक दिन ले जाके एक श्लोक दिया उसने से आदौ नकार नंदन आदौ नकार और परतो नकार आदि में भी न है और अंत में भी न है नंदन ना, ना और मध्य नकारे न हतो दकारा बीच में एक द था देने का उसमें भी जाके न जोड़ गया नंदन तो इसम नकार जब तीन तीन ना तुम्हारे नाम में पड़े है बाबा है न तो क्या नाम अशक्ति खबर नंदन से ये नंदन बिचारा क्या देगा है न ये तो शांति किसान को तमोगुनी बना देने वाले हमने वाता देते हैं वो देते हैं यह निकाल के चार आना पैसा डाल दिया और वो चार आना तो जरते गया और वो मांगने वाले का गिरफ्तार करने के कारण वो बिल्कुल तमोगुनी हो गया जब चार आना देने का पूर्ण हुआ तो एक समागत अतिथि का तिरस्कार करने का पाप भी तो लग गया ना एक एक मांगने के लिए आए हुए अतिथि का तिरस्कार करने का पाप भी तो लगा ना।, ना तो ये नंदन जो है इनमें भी उतने नकार हैं हों जितने नंदन में थे ना नंदन में जितने नकार से उतने गोपीका नंदन में भी हैं ये एक श्रृंगार रथ की ये दिखती है दामता दुर्लभत्व तो और निदारणा ये तीन बोलते हो ये कामदेव के तीन अर्थ हैं दामता माने उल्टे करना गुलाव लुभा तो जाए और दुर्लभ होना दुर्लभ के प्रति प्रेम ज्यादा होता है और निदारणा है न रोकना तो ये तीनों बार खोली चाहिए थी गोपी में। आ गई तो कृष्ण को ही ये तीनों बात स्वीकार करनी पड़ी बाम हो जाना बाएं ऊपर जाना उल्टे पड़ जाना गोलम हो जाना और गोपियों से कहना हम घर हमारे सामने से ये तीनों बात जो गोपी को तो करना चाहिए था तो कृष्ण को करना पड़ा और जो कृष्ण को करना चाहिए था वो तो गोपी को तो करना पड़ा ये बहुत दक्षिण भाव होने के कारण बहुत अनुपूर्ता होने के कारण यहाँ श्रृंगार वर्ष जो है वो करता था गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण तुम हमारे साथ उदार का क्योंकि तुम केवल द्वारे नहीं हो देविका नंदन नहीं हो हम सब देवियों के आनंद दे रहे हो या दरदोजा मैया के बेटे नहीं हो ये बात है तब कौन है बोले अखिल बे इनाम अंतरात्मद संसार में जितने प्राणी हैं जितने जीव हैं। उनके तुम अंतरात्मा हो और वृक्ष साक्षी हो पश्यति पद्यती दृक्ष कई शब्द ऐसे होते हैं कि जब वो अपने रूप में आते हैं तो अपने पुराने रूप को बिल्कुल छोड़ देते हैं वो जब व्यवहार में उतरते हैं जैसे अहम शब्द है ना अहम ये जब आराम बनता है और गयम बनता है और जब श्रम का निगाम बनता है जीवन बनता है तो बेचारा अर्थमत और दुखमत भी दोनों का तो नोपल हो जाता है ना बिल्कुल माने जब मैं तेम तो, हम ये रूप जब आत्मा ग्रहण करती है ना तो उसके असली स्वरूप का मानव हो जाता है ऐसे ही शब्दों में से एक दृक्ष शब्द भी है बनता है तथ्यति से और होता है दृश न माने व्यवहार में आकर के ये अपना रूप जैसा है उसके बिल्कुल भी दिखाई पड़ता है जैसे आता है ना न और अनंत कोटिक ब्रह्मांड और ताराग्रह नक्षत्र अच्छा पद इसके भीतर पड़े हैं लेकिन जब ये आपके व्यवहार में आता है तो नीला होकर निकाल पड़ता है तो नीलापन करता नहीं है इसी प्रकार परमात्मा जब व्यवहार से आता है ना हाँ तो ये औरत बनकर दिखता है मर्द बनकर दिखता है बच्चा बनकर दिखता है पवी बनकर दिखता है पक्षी बनकर दिखता है जैसा है बिल्कुल उससे उल्टा दिखाई पड़ता है लेकिन पहचानने वाले लोग जानते हैं कि ऐसा होने पर भी ये कर्मात्मार है हाँ। जन्म लेने वाला मालूम पड़ता है लेकिन है अचर्मा मरने वाला मालूम पड़ता है लेकिन है अंग्रेज परिचित देखने में मालूम पड़ता है लेकिन है पूर्ण साकार देखने में मालूम पड़ता है लेकिन है निराकार ये परमात्मा जी जो हैं, ये जैसे है वैसे व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ते तुलते बढ़ते हैं तुम तो ये रहते हैं सबके सबसे देन, देना अखिल देना ऐसा कोई तो दिल नहीं है और जो परमात्मा से खाली हुए और अंतरात्मा अंतर ज्ञानी भी हैं संचालक भी हैं और वहां रह करके दे, देखने वाले भी हैं तो गोतिया कहती हैं कि जब तुम सबके हृदय में रहते हो तो हमारे हृदय में रहते हो कि नहीं और सबके दिल की देखते हो तो हमारे दिल की देखते हो कि नहीं तो दलित दृश्यता देखो तुम्हारे लिए हमारा हृदय कितना व्याकुल है कितनी पीड़ा है कितना दुख है हमारे दिल में क्या क्या चिल रहा है जरा एक बार देखो तो नी गोपियों हम तुम्हारे हृदय में अंतरयामी रूप से भी हैं भ्रष्टा रूप से भी हैं सब देखते भी जानते भी हैं लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं जब हम ठीक समझेंगे तब करेंगे समय पर करेंगे, तर करेंगे कोई तो ये थोड़ी है कि जान लिया और आत्मजूद पड़े। देखो तो देखते हैं पुलिस के अधिकारियों को देखते हो जब कहीं लड़ाई होने लगती है तो मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं हाँ। जब थोड़ी ठंडी होती है या चार जने दस जने और इकट्ठे हो जाते हैं तब जाके जीत में पड़ते हैं तुरंत तो नहीं पढ़ते और एक बार में बम्बई तो में था तो यहां कोई तो हिन्दू तो मुसलमानों का रैला होता था उन की चौबीस पैंतीस सैंतीस उधर जांच तैयारी दुकान लूबते थे में से, तो तोड़ के दुकान लौटते डूबते थे हम लोग देखते रहते थे और पुलिस उधर को मुंह करके खड़ी रहती थी जब वो लूट के चले जाते थे तब हमला करते थे तब चीजी बैठती थी तब पुलिस करते हो जाते तो ये कोई भी किसी का दुख देख करके तुरंत दुख में कूद पड़ा अरे भाई जब मौका होता है तब पूजा जाता है तो उसने कहा अभी तो तुम्हारे दिन में आ गई हो जाकर वो बोलियो मैं जानता तो हूँ कि तुम्हें बड़ा दुख है लेकिन अभी तुम्हारे पास आने का मौका, तुम्हारे का मौका नहीं है अरे अभी समझ नहीं बाबा आए तो तुम संसार में इसीलिए हो तो आए तो इसीलिए हो जी हम दिलो करे उदय सात्वता ब्रह्मा अर्थिता ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी जितना माने ब्रह्मा की जिसे जीदार्थम इसी जितना ब्रह्मा जो देश के अर्थ को खुद खुद के निकाले उसका नाम होता है विप्ला एक दिखानस आगम है उसका उसमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए बात बताई तो, तो ये जो रामायण संप्रदाय है श्री वैष्णव संप्रदाय उसमें जो पूजा होती है वो दैखानस ब्रह्मोच्च आगम के अनुसार होती है ये तीन प्रकार के आगम हैं। तो मध्य संप्रदाय में नारायण नारायणोक्त आगम के अनुसार पूजा होती है और क्या नाम रामान संप्रदाय में वैथालक आगम के अनुसार पूजा होती है और शांकर संप्रदाय में शिवोक्त आदम के अनुसार पूजा होती है ये तीन प्रकार के आगम हैं ब्रह्मा का नारायण का और शिव का तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना में तुम आए हो यहां कदायक लिया आयो विश्व दो तय विश्व की रक्षा करने के लिए तो क्या हम लोग विश्व में नहीं हैं? हमारी रक्षा करना तुम्हारा धर्म नहीं है हम तुम्हारे विरोध में मर जाए तो तुम हमारी रक्षा नहीं करोगे उधर एक गोपुर इतने तह दिया तुमसे कि हम अंतरजानी हैं और दृष्टा हैं और ब्रह्मा जी प्रार्थना से आए हैं और विश्व की रक्षा के लिए आए हैं बोले हमको तो ये भी पता है कि तुम्हारा जन्म गोपीकुल में नहीं हुआ है गोपुल में नहीं हुआ चार्वटा हमको है तुम तो जदवंतियों में पैदा हुए हो जदवंतियों के कुल में भक्तों के कुल में मथुरा में पैदा हुए हो ये भी हमको तो मालूम है तो देखो भगवान और उदय राम भगवान माने चंद्रमा हुआ इसीलिए उदय उदयनवान इस क्रिया का प्रयोग किया गया जैसे चंद्रमा का उदय होता है वैसे तुम्हारा उदय हुआ है तो दूसरों का संताप दूर करना ये तुम्हारा काम है अच्छा जो दूसरी बात सुना इन सब गीतों में से वेलांश भी निकलता है वो लेकिन वो मैं नहीं सुनाता हूँ तो क्यों मैं नहीं सुनाता हूँ कि जब हम उपनिषद की गीता की बात करते हैं तो उसमें वेलांश सुनाने का बहुत मौका रहता अब ऐसे प्रेम के प्रसंग में न्याकरण तो और उपनिषद के मंत्रों के बल से और उसमें से सतोष ज्ञान की बात निकाल देगा तो उतना जोर लगाना जब बिना जोर लगाए जगह जगह निकलता रहेगा अगर दिलांश दूसरी जगह न मिलता तो इसमें से जोर लगाकर निकालते परंतु जब सब जगह और दिलांश मिलते ही मिलता है तो इसमें क्यों गुजरेना अब जैसे एक दो बात पर ध्यान रखो वो कहती है कि देखो कृष्ण तुम फिर गए टोटो थे लेकिन एक कलई तुम्हारी आज खुल गई एक बात मालूम पड़ गई क्या तो नकल गोपी का मनोहरा तुम हमारी जसोगा मैया के बेटे हैं क्यों दसूदा मैया कहते हैं तो बड़ी दया है बड़ी माया है स्नेह है ममता है अगर तुम उसके बेटे होते तो हम लोगों को इतने दुख में बलि देख करके जरूर दौड़े आते और बताते तो नख गोपी का आनंद होगा नहीं हो तो तुम बचूंगा मिला के बेटे कल देवीओं ऐसा कारण कहती हो देखो मैं तुम लोगों को इतना आनंद देता हूं ब्रिपी तुम पक्ष मृतम श्री जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने आता हूं तुम्हारी आंखें खुली खुली रह जाते हैं किसी की नजर बड़ी तेज लगती है हो रही आप जानते ही नहीं एक बार मैं बच्चा था नौ बरस का तो किसी का ज्ञान किसी के ज्ञान में या विशेष बोलने के लिए खड़ा हुआ गरम अफेर गिरिजा जब तो ये कहा तो बहुत गया और जो उसने कहा बहुत बढ़िया उसी समय हमारा गला जो है ना वो बंद हो गया वो भी बंद हो गया नजर लगे ऐसे श्रोता में भी कभी कभी नजर लगाने वाले लोग बैठ रहे हैं है ना तो कथा पर नजर लगा देखा और कथा पर नजर लगा रहे दे, तो कथा बंद हो जाए तो लखनऊ गोपीका नंदन भगवान सिर्फ तो गोपी के बेटे हैं क्योंकि गोपी के बेटे होते तो गोपीका नंदन हो गए गोपियों को आनंद लेते क्योंकि जो गोपी कुमार होगा वो जो गोद कुमार होगा वो गोध कुमारी से प्रेम करेगा वो गोप कुमारी को अपने सजातीय को कष्ट नहीं देगा और अपने सजातीय को खुद पहुंचाएगा और तुम तो हम गोपियों को कट दे रहे हो तो तुम हाँ, हमारी जाति के नहीं तुम हमारे वंश के नहीं न दसोगा महिला के बेटे हो और न तो हमारे प्रेमी हो तो बोले हम हाँ गोपी हो ये तो तुम बहुत पड़ जाता ये गोपी के मन में त्रिकृष्ण आ गया मैं सचमुट गोभी का अंगल नहीं हूं मैं तो उतर के हृदय देखाऊंगा अंतर्जाली हूं दृष्टा हूं ब्रह्म हूं है ना? अखंड हूँ इलाजी हूं ये ये जितने नाम होते हैं महात्माओं के स्वामी अखंड अनुज महाराज है न कह स्वामी अखंड महाराज तो ये ना? ना? ना? ना? ना? तो तो जो अखंड है अखंड है वो परमात्मा के स्वरूप का रोहक होता है तो बोले हम तो कपड़े हृदय में बैठे हुए हैं अंतरात्मा हैं और बोले ना स्रष्टा है कहा कि न करू भगवान अखिल रे इनाम झूठ बोल रहे हो हम जानते हैं कि तुम अंतर ज्ञानी भी नहीं हो और भ्रष्टा भी नहीं हो और ब्रह्म भी नहीं हो कहें बाबा क्यों वो नखड़ जो है ना वो दांत के आदि में होने के कारण सब बातों के साथ खुद का संबंध जोड़ जाता है तो अरे गोपियों अब गोपियां तो आंख बंद करके गीत बोल रही है ना तो उनके मन में तिरफ्त आते हैं और थोड़ी थोड़ी जात की हो जाती है मन इन मन हो जाती है बोले नहीं नहीं दूर बोलते हो तुम अंतर जाने के लिए गिरफ्तार हो जाए जब जब अगर तुम अंतर्जामी द्रष्टा होते हमारे हृदय में होते तो कब के पिघर्ग होते अंतर्यामी के हृदय में दया आ गई होती है ना द्रष्टा बन गया होता अगर हमारे हृदय में वो हो करके अंतर्गमन करता और दृष्टि उसकी होती तो ऐसे ऐसी देखा जाता तुमसे हम हाँ इसी दुखी हो रहे हैं और तुम अंतर जानी सुकुर शुकुर देख दो बिल्कुल गलत है न तुम गोपनंदन हो और न तो तुम अंतर्ज्ञानी और दृष्टा हो भगवान ने कहा कि हरी दुखियों का तुमको मालूम नहीं है कि ब्रह्मा की पृथ्वी को लेकर देवताओं को लेकर रुद्र भगवान को लेकर इस सागर के तट पर प्रार्थना करने के लिए गए थे कि हे प्रभु अवतार दो अवतार लो मैं अवतार लेकर के आया हुआ ईश्वर हूं और तुम तो मेरी शान के खिलाफ क्या-क्या बोलती रहती हो ये प्रेम जो है बड़ा प्रबल है ईश्वर से बड़ा होता है प्रेम जो है ना न हाँ। वजन भी थोड़ा ईश्वर से बड़ा होता है तो हल्का कर देता है ये दो देखो सारी दुनिया को तो ईश्वर न है लेकिन ईश्वर को कौन मचा है प्रेम में चाहता है बोला सारी दुनिया का वजन ईश्वर होता है लेकिन ईश्वर को फूल की तरह अपने करेजे में बैठा के कौन देता है तो प्रेम ही तो होता है ना? तो ईश्वर से बड़ी चीज अगर दुनिया में कोई है तो वो प्रेम है उसके सामने पहली चोट पड़ी गोविचार अंतर्गत और दूसरी अंतरियां पर तीसरी बोले ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे मैं आया हूं तो नारायण कहो तो ब्रह्मा जी ने क्यों तूसे प्रार्थना की थी, थी है ना क्या उनके घर में कोई चोरी हो गई थी क्या तकलीफ थी ब्रह्मा जी को तौर से प्रार्थना करने के लिए चले गए वो बुरे को दुख है दुनिया की रक्षा के लिए जिस तुम संसार और माने रक्षा संसार की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तब मैं आया हूं योगियों ने कहा बिल्कुल तरातर जीत सही बात क्योंकि यदि ब्रह्मा ने विश्व रक्षा के लिए प्रार्थना की होती तो क्या हम लोग विश्व में नहीं है और हमारी रक्षा तो नहीं करते तो हमारी रक्षा अच्छा नहीं करते हो इससे मालूम पड़ गया कि तुम रक्षा करने के लिए नहीं आए हो बल्कि अविश्वर उप नखलु ब्रह्म उद्रिखनता थिता नकलू विक रूप करे अविश्वर उप करे कई तरह से निकल जाता है मतलब वही निकलता है तो संस्कृत भाषा की विशेषता है नहीं हमको एक बात तो रहती है कि ब्रह्मा ने सोचा होगा कि संसार के लोग यदि कम दम आदि संति से संपन्न होंगे